नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइये आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेष मेहमान हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं आप यूपी गोसी से बिलोंग करते हैं सुधाकर सिंह जी आप हैं हमारे साथ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने में आपसे रूबरू होने में एक बहुत ही सुंदर सुकून मिलेगा हमारे सभी रेडियो वालों को तो आप सभी की तरफ से सुधाकर सिंह सर का बहुत बहुत दिल से स्वागत है कैसे हैं आप जी जी, जी। सुधाकर सिंह जी सर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा हमारी श्रोता बंधु जो रेडियो के माध्यम से आपको सुन रहे हैं उनके लिए बताइए मैं सुधाकर सिंह एमएलए घोसी एसी उत्तर प्रदेश से यहाँ में आया हूँ जी जी और तीन दिन से मैं हूं। क्या बात है यहाँ की सारी व्यवस्था वातावरण प्रदूषण मुक्त <laughs> हर चीज हमने यहाँ पाया है और हमको स्वयं लगा है कि यदि यहाँ रह करके यहाँ के नियमों का पालन किया जाए तो आदमी को ना किसी प्रकार का रोग हो सकता है ना किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है ना किसी प्रकार का लालच हो सकता है और आदमी सामाजिक भावना में सामाजिक कार्य के लिए कल रहेगा इससे समाज का प्रदेश का देश का फायदा होगा जी जी जी के विधायक सुधाकर सिंह जी बहुत ही अच्छी भावनाएं आपने व्यक्त किया यहाँ आकर तीन दिन से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं और आपने समझ लिया कि अगर ऐसा वातावरण हम निर्माण करें अपने क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर वहाँ पर हर मनुष्य जो है शांति अनुभव कर सकता है आ, मैं चाहूँगा कि आज के समय में जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं हमें एक दर्शन तो हो गया कि क्या चीज़ें होने से क्या चीज़ें होंगे लेकिन फिर भी एज ए विधायक आप चीज़ों को करते हैं बहुत सारी चीजें आपने की होगी अपने क्षेत्र में तो आपके द्वारा जो एक्टिविटीज हुई हैं जो सोशल एक्टिविटीज किए हैं आपने उसके बारे में थोड़ा बताइए मेजर चीज़ें बताइए सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है जी यह हमारा भारत अधिकतर गुलामी की जंगी में रहा है कभी यह पुत्रियों का गुलाम था हम्म कभी कभी भ्रूणों का गुलाम था और कभी अंग्रेजों का गुलाम था हम्म और अंग्रेजों की गुलामी से हमको कठिन दौर से गुजरना पड़ा भारत के लोगों को जी जी जी और देश तो अठारह सौ में ही यदि प्राप्त कर लिया होता बिल्कुल लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिससे हम असफल हो गए अंत में हम 14 अगस्त उन्नीस को ग्यारह बज के मिनट पर भारत के आखिरी वार माउंट बिंटन को हिंदुस्तान छोड़ से जाने को मजबूर कर दिया बिल्कुल और भारत छोड़ करके चले गए तब तो से हिंदुस्तानियों का पर कब्जा है अपनी व्यवस्था है अपना संविधान है अपने लोग हैं और पूरा भारत भारत एक <laughs> जी जी जी, जी। बहुत ही सुंदर भावनाएं आपने शॉर्ट में भारत की पूरी कहानी आपने बताया गुलामी से आज़ादी की सर <laughs> तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि आप जीवन जैसे कि आज का मनुष्य जीवन जो है जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं यहाँ हर चीज़ के लिए थोड़ा सा जो है आज़ादी के बाद भी प्रयासरत रहना पड़ता है सरकार को बोलना पड़ता है या अपने लोगों को बोलना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें जो है अर्जी करनी पड़ती है तो इसको कैसे रोका जा सकता है इसके लिए कौन जिम्मेवार कैसे हम लोग इसको ठीक किया जाए जब आदमी माया से दूर हो जाएगा नहीं, नहीं। तो जो तमाम गलत कार्यों में लिप्त है जी जी जी, जी। अपने आप को छोड़ देगा जब वो छोड़ देगा तो वही भारत का भविष्य होगा आज के दिनों में स्थितियाँ बहुत खराब है नहीं, नहीं। चार का बोलबाला चरम सीमा पर है नीचे से लेके आसमान तक <laughs> आकाश तक जी जी वहाँ तक मजबूरी है कि हमने आकाश पाताल नब। mm. हमने पंडुबी बेचा mm. हमने रेलवे स्टेशन बेचा हमने हवाई अड्डा बेचा अपने सब निजी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों को हम देते okay. जा रहे हैं mm. हमको लग रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यह भारत में व्यापार करने आई थी और व्यापार करते करते ही देश को गुलाम बना लिया इसलिए हमको सजग रहना है और एक प्रहरी की तरफ से जीवन व्यतीत करना जीवन को व्यतीत करना विधायक सर बहुत ही सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त किया कि किस तरह से हम ईस्ट इंडिया बिजनेस करते करते भारत को गुलाम बना लिया ऐसे आज हम लोग जो है अपनी इच्छाओं के अपने विचारों के भी गुलाम होते जा रहे जिससे हमें मुक्त होना चाहिए बहुत ही सुंदर भावना आपने व्यक्त किया है और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश जनता जनार्दन को क्या देना चाहते हैं आपको रेडियो के माध्यम से देश विदेश में लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज हमारा देश भारत जो कभी सोने की का किचड़िया कहा जाता था हम्म mm -hmm. जब अयोध्या के राजा दसरथ जी थी तो पचास का राज था। और हस्तिनापुर जिसके राजा हुए जिनकी शादी गंगा जी से हुई थी उनका वह राज पचास लाख बरवील में था mm. आज हमारी सीमाएं सिकुड़ी हैं और हमारे जितने दूर तक हमारे साम्राज्य थे वो काफी हमसे अलग हो चुके हैं और एक एक करना अस, असंभव अभी लग, लग रहा है, लेकिन पुराना भारत भारत का भारत भारत का भारत यदि वापस हो जाए तो यही कल्पना हम करेंगे कि भारत का भारत वापस हो जाए <laughs> <laughs> बहुत ही सुंदर भावना आपने व्यक्त किया भारत का भारत वापस हो जाए तो भारत देश फिर से समृद्ध और संपन्न हो जाएगा ये आपने भावना व्यक्त किया है निश्चित तौर पर आपकी विचारधारा में एक बेहदता है और बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया विधायक सर और आपको यहाँ आकर जो चीज़ें सीखी हैं आपने मुझे लगता है कि वो आपने धीरे धीरे करके आत्मसात किया है और अपने क्षेत्र में जाकर उसके लिए काम करेंगे ऐसी सुभाषा के साथ अब यहाँ पर हर व्यक्ति को जो है इस चीज़ को समझना ज़रूरी है किसी एक क्षेत्र को या किसी एक मुख्य धारा में अगर हम इसको कहेंगे कि यहाँ से शुरू हो जाएगा ये हर व्यक्ति से शुरू होने वाली बात है जब हर व्यक्ति अपनी आत्मा का परिवर्तन करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है संसार परिवर्तन हो जाएगा इसलिए बहुत ही सुंदर बात कहा जाता है और जैसे आपको सुन रहा था मुझे वो आत्मा की बात याद आ रही थी आत्मचिंतन से होगा आत्म और आत्म से होगा विश्व परिवर्तन तो हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रति प्यार हो और चिंतन करके अपनी आत्मा के अंदर जो अवगुणों का विचार है उसको धीरे धीरे करके आपको खत्म करना है तब जाके आपकी जीत तो दुनिया की जीत इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर से विधायक सुधाकर सिंह जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ करते हैं जो आध्यात्मिक अंचली माउंट आबू राजस्थान से आप अपने यूपी अपने गांव ले जा रहे हैं वहां पर जो है इसका जोत जो है जगाइए और जोत से जोत जलाकर पूरे जो उत्तर प्रदेश को जो है आप प्रकाशित करेंगे ऐसी शुभ के साथ फिर मिलते हैं सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांत सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा जीवन नैया मझधार है तेरे साथ से बेड़ा पार है ड़ा से बेड़ा उसे स्वयं मदद मिल जाए साहस को साथी बनाए उसे स्वयं मदद मिल जाए जीवन कमल खिल जाए जीवन कमल खिल जाए ड़ा सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा ज्ञान सागर का किनारा हमें श्रीमत का सहारा जीवन मझधार है तेरे साथ से बेड़ा